ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य हिंदी अनुवाद अध्याय दूसरा पाद दूसरा अधिकरण तीसरा पादूसरा असरा परमाणुजगत्ण्वाधिक सूत्र बारह से सत्रा, सूत्र सूत्रबारा वाला उभयथ न कर्मा तस्त उभयथ अपि न कर्म अतः तद्भाव सूत्रार्थ उभयथ दोनों प्रकार से भी परमाणु में न कर्म उत्पत्ति विषय क्रिया नहीं हो सकती अतः तद्भाव परमाणु से द्वेणुक आदि क्रम से सृष्टि नहीं हो सकती शर्ता अब परमाणु कारणवाद का निराकरण करते हैं यह वाद इस प्रकार उपस्थित होता है लोक में पट आदि सावयव द्रव्य स्वानुगत सहकारी तंतु आदि द्रव्य से उत्पन्न होते देखे गए हैं इस सामान्य उदाहरण से ज्ञात होता है कि जो कोई सावयव अवयवी द्रव्य है वह सब अपने अनुगत संयोग सहकारी युक्त तत्त द्रव्यों से आरब्ध है यह जो अवयवा अवयव अवयवी विभाग जहाँ पर निवृत्त होता है वह न्यूनतम परिमाण को प्राप्त हुआ ही परमाणु है पर्वत समुद्र आदि यह संपूर्ण जगत सावयव है सावयव होने से आदि और अंत वाला है कार्य कारण के बिना नहीं हो, होना चाहिए अतः परमाणु जगत के कारण है यह कृत का आशय मत है पृथ्वी जल अग्नि और वायु इन चार भूतों को सवयव देखकर चार प्रकार के परमाणुओं की कल्पना की जाती है न्यूनतम परिमाण तक विभक्त होने से आगे और विभाग के संभव न होने पर विनष्ट होते हुए उन पृथ्वी परमाणु पर्यत जो विभाग होता है वह प्रलय काल है तदनंतर पुनः सृष्टि काल में वायु के परमाणुओं में जीवो के अदृष्ट की अपेक्षा से क्रिया उत्पन्न होती है वह कर्म अपने आश्रयभूत परमाणु का अन्य परमाणु से संयोग करता है तथा द्व्याणुक आदि क्रम से वायु उत्पन्न होता है इसी प्रकार अग्नि एवं जल एवं पृथ्वी उत्पन्न होती है और इसी प्रकार सहित शरीर उत्पन्न होता है इस प्रकार यह सारा जगत अणु से उत्पन्न होता है जैसे तंत्र के पट से पटगत रूप उत्पन्न होता है वैसे परमाणुगत रूप से आदि से द्व्याणु आदिगत रूप आदि उत्पन्न होते हैं ऐसा वैशेषिक मानते हैं सिद्धांति इस विषय में कहते हैं विभागावस्यावस्था में तो परमाणुओं का संयोग कर्म की अपेक्षा से मानना चाहिए क्योंकि कर्म युक्त तंतु का संयोग देखने में, तो में आदि पहला कर्म नहीं होगा यदि स्वीकार करे तो व्यवहार में जैसा कर्म का निमित्त प्रयत्न अथवा अभिघात शब्द जनक संयोग विशेष आदि देखे जाते हैं वैसे परमाणु के कर्म का कोई भी निमित्त मानना पड़ेगा उसका असंभव होने से परमाणुओं में आद्य नहीं होगा क्योंकि उस अवस्था में आत्मा के गुण प्रयत्न का संभव नहीं है इस कथन से अभिघात आदि दृष्टि निमित्त का भी प्रत्याख्यान करना चाहिए क्योंकि यह सब सृष्टि के अंतर होने से आद्य का निमित्त नहीं हो सकता यदि कहो कि अदृष्ट आद्य कर्म का निमित्त है तो वह अदृष्ट आत्मा में समवाय संबंध से रहने वाला है अथवा अणुसमय है दोनों प्रकार से अधिक परमाणुओं में कर्म की कल्पना नहीं की जा सकती क्योंकि अदृष्ट अचेतन है चेतन से अनधिष्ठित अचेतन स्वतंत्र रूप से न प्रवृत्त होता है और न किसी को प्रवृत्त कर सकता है यह सांख्य प्रक्रिया में कहा गया है जिसमें चैतन्य उत्पन्न नहीं हुआ है वह आत्मा उसमें उस अवस्था में अचेतन है स्वीकार करने से, तो से अन्य नियामक का अभाव है इस प्रकार किसी नियत कर्म निमित्त के अभाव होने से अणुओं में आद्य कर्म न होगा कर्म के अभाव होने से कर्म निमित्त संयोग न होगा संयोग के अभाव होने से में तक का निमित्त आदि नहीं होगा एक परमाणु का अन्य परमाणु के साथ संयोग होना अथवा एक देश से यदि हो, तो उपचय स्थूलता अनुपत्ति होने से परमाणु मात्रत्व प्रसंग और दृष्ट विपरीत प्रसंग होगा क्योंकि प्रदेश वाले द्रव्य का प्रदेश वाले अन्य द्रव्य के साथ संयोग देखा गया है यदि एक देश से हो तो परमाणुओं में सवयवत्व प्रसंग होगा यदि हो परमाणु के कल तो कलवायिक हो का न, हो न होने पर दीवाणु का आदि कार्य द्रव्य उत्पन्न नहीं होगा जैसे आदि सृष्टि में निमित्त के अभाव से संयोग की उत्पत्ति के लिए परमाणु में कर्म नहीं हो सकता वैसे महाप्रलय में भी विभाग की उत्पत्ति के लिए परमाणुओं में कर्म नहीं हो सकेगा कारण कि उसमें भी उस विभाग का कोई नियत निमित्त नहीं देखा गया है अदृष्ट धर्माधर्म की भोग की सिद्धि के लिए है प्रलय की सिद्धि के लिए नहीं है इसलिए निमित्त के अभाव से परमाणुओं में संयोग की उत्पत्ति के लिए अथवा विभाग की उत्पत्ति के लिए कर्म नहीं है अतएव संयोग और विभाग के अभाव से तद्धीन होने वाले स्वर्ग और प्रलय का अभाव प्रसक्त होगा इसलिए यह परमाणु कारणवद अनुपन्न है सूत्र तेरावा समवायादित सम्युम सूत्रार्थ च और समवायाभ्युपगमत जैसे परमाणुओं से अत्यंत भिन्न द्वेणुक समवाय संबंध से उनके साथ संबंध है ऐसा स्वीकार किया गया है वैसे समवाय भी समवायु से अत्यंत भिन्न सृष्टि नहीं होगी भाष्य और वैशेकों द्वारा समवाय स्वीकार करने से भी सृष्टि और प्रलय का अभाव है इसका प्रकृत परमाणु कारणवाद के निराकरण के साथ संबंध है दो परमाणुओं से णुक परमाणुओं से अत्यंत भिन्न होता हुआ परमाणुओं में समवेद है ऐसा आप स्वीकार करते हैं परंतु ऐसा स्वीकार करते हुए आप परमाणु में कारणता का समर्थन नहीं कर सकते क्यों? अनवस्थिति है जिस प्रकार परमाणुओं से अत्यंत भिन्न होता हुआ द्व्यणुक समवाय रूप संबंध से उनके साथ संबद्ध होता है उसी प्रकार समवाय भी समवायो से अत्यंत भिन्न होता हुआ समवाय रूप अन्य संबंध से ही समवायो के साथ संबंध होगा क्योंकि दोनों में अत्यंत भेद समान है इसलिए तत्त समवाय के लिए अन्य अन्य संबंध की कल्पना करनी चाहिए इससे अनवस्था ही प्रसक्त होगी परंतु यह प्रति से ग्राह्य समवाय समवायो से नित्य संबंध ही गृहित होता है न असंबद्ध और न अन्य संबंध के अपेक्षा वाला है इसलिए उसके लिए अन्य संबंध की कल्पना करना युक्त नहीं है जिससे अनवस्था प्रसक्त हो सिद्धांति नहीं ऐसा कहते हैं क्योंकि ऐसा होने पर संयोग भी संयोगी योग के साथ नित्य संबंध ही है इससे समवाय के समान संयोग भी अन्य संबंध के अपेक्षा न करेगा यदि संयोगी योग से नित्य भिन्न पदार्थ होने से संयोग अन्य संबंध के अपेक्षा रखेगा तो समय भी समवायो से भिन्न पदार्थ होने से अन्य संबंध की अपेक्षा करेगा गुण होने से संयोग अन्य संबंध अपेक्षा करता है और अगुण होने से समवाय अपेक्षा नहीं करता यह करना यह कहना युक्त नहीं है क्योंकि दोनों में अपेक्षा का कारण संबंधियों से भिन्नता समान है और गुण परिभाषा अशास्त्रीय है इसलिए समवाय अन्य पदार्थ स्वीकार करने वाले को अनवस्था प्रसक्त होगी इस प्रकार अनावस्था के प्रसक्त होने पर एक की असिधि से, से दो सबकी उत्पन्न नहीं होगा इससे भी परमाणु अनुपन्न है सूत्र चौदवा नित्यमेवच भावात् नित्यमेवच एवं भावात, सूत्र सूत्रार्थ परमाणु का प्रकृति स्वभाव माने तो नित्यमेव प्रकृति के नित्य होने से भावात् प्रलया भाव प्रसंग च और निवृत् स्वभाव माने तो नित्यमेव में निवृत्ति नित्य होने से भाववाद सृष्टि का अभाव प्रसंग होगा इससे भी परमाणु कारणवाद अनुपन्न है और परमाणु प्रकृति स्वभाव वाले या निवृत्ति स्वभाव वाले अथवा उभय स्वभाव वाले व वा अनुभ अवभाव वाले माने जाते हैं क्योंकि इनसे अतिरिक्त गति प्रकार नहीं है चारों प्रकार भी उपपन्न नहीं होते प्रकृति स्वभावत्व होने पर नित्य ही प्रवृत्ति होने से प्रलय का अभाव प्रसंग प्रसंग होगा निवृत्ति स्वभावत्व होने पर भी नित्य ही निवृत्त होने से सृष्टि का अभाव प्रसंग होगा प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों स्वभाव होने पर परस्पर विरुद्ध होने के कारण असंगत है यदि प्रवृत्ति और निवृत्ति उभय स्वभाव न मानेंगे तो किसी कारणवश प्रवृत्ति और निवृत्ति स्वीकार करने में अदृष्टादि निमित्त के नित्य सन्निहित होने से नित्य प्रवृत्ति का प्रसंग होगा आदि अदृष्टादी होने पर भी नित्य अप्रवृत्ति प्रसंग होगा परमाणु कारणवपन्न है विपर्य दर्शनात्पादिव च विपर्य दर्शनात् सूत्रार्थ च और रूपाधि वैशेषिक मत में परमाणु को रूपादि युक्त होने से विपर्य उनमें निरवयत्व अणुत्व आदि के विपरीत सावयवत्व आदि के प्रसक्ति होगी क्योंकि व्यवहार में युक्त घट आदि में में ऐसा देखने आता है सावयव द्रव्य को रूपादिवय से आगे विभाग नहीं हो सकता विचार प्रकार के रूपा युक्त परमाणु रूपादि विशिष्ट चार प्रकार के भूत और भौ भौतिक के आरंभक है और नित्य है ऐसा जो वैशेषिक स्वीकार करते हैं उनका अवय स्वीकार निरालंब निराधार है क्योंकि रूपादि विशिष्ट होने से परमाणुओं को अणुत्व और नित्यत्व के विपर्य स्थूलत्व और अनित्यत्व की प्रसति होगी परम कारण की अपेक्षा उनको अभिप्रेत के विपरीत होगा ऐसा अर्थ है क्यों क्योंकि लोक में इस प्रकार देखने में आता है लोक में जो रूप आदि युक्त वस्तु है वह अपने कारण की अपेक्षा स्थूल और अनित्य देखी जाती है जैसे पटतंतु की अपेक्षा स्थूल और अनित्य होता है तंतु अपने अवयव की अपेक्षा स्थूल और अनित्य होते हैं वैसे परमाणु भी रूपाधि युक्त है ऐसा वे स्वीकार करते हैं इसलिए वे भी कारण वाले है और उसकी अपेक्षा स्थूल और अनित्य प्राप्त होते हैं नित्यम होने से नित्य है इस प्रकार परमाणु के नित्यत्व में उन्होंने जो कारण कहा है वह भी ऐसा होने पर अर्थात परमाणु कारण वाला होने पर परमाणु में संभव नहीं है क्योंकि उक्त प्रकार स्पर्शवत्व परिचिन्नव से परमाणु भी कारण वाले हो सकते हैं और अनित्य मिति च अनित्य है इस प्रकार विशेष रूप से प्रतिशत का अभाव है इस प्रकार नित्यत्व में जो दूसरा कारण कहा गया है वह भी अवश्य परमाणुओं में नित्यत्व सिद्ध नहीं करता यदि कोई नित्य वस्तु न हो और नित्य शब्द के साथ मंज समास उपबन्न न होता अतः यहाँ परमाणु के नित्यत्व की अपेक्षा नहीं है वह नित्य परम कारण ब्रह्म ही है शब्द और अर्थ के व्यवहार मात्रा से किसी अर्थ की प्रसिद्धि नहीं होती क्योंकि अन्य प्रमाण से सिद्ध शब्द और अर्थ को व्यवहार में लाया जाता है और अविद्या इस प्रकार परमाणु के नित्यत्व में जो भी तृतीय कारण कहा गया है उसका यदि ऐसा विवरण कि जिसका कार्य है ऐसे विद्यमान कारणों को प्रत्यक्ष से अग्रहण विद्या है तो इसके द्वण को भी नित्यत्व प्रसंग होगा यदि अद्रव्यत्व सति अर्थात अकार सती अकारण वाला होता है ऐसा विशेषण दे तो भी अकारणत्व न कारण वाला नेतृत्व का निमित्त प्रसक्त होगा और उसके पूर्व कथित होने से अविद्या यह पुनरुक्त हो जाएगा यदि कारण के विभाग से और व्याख्या करें तो, करे। तो विनष्ट होती हुई वस्तु अवश्य दो ही हेतुओं से विनष्ट होने के योग्य है ऐसा नियम नहीं है क्योंकि संयोग सचिव अनेक द्रव्य को अन्य द्रव्य का आरंभक स्वीकार करे तो यह नियम हो परंतु जिसमें से विशेष निवृत्त हो गया है ऐसा सामान्यात्मक कारण विशेष युक्त अन्य अवस्था को प्राप्त हुआ आरंभक स्वीकार किया गया है तो घृत के विलय विलय से से मूर्त अवस्था के भी विनाश हो सकता है इसलिए परमाणु रूप आदि विशिष्ट होने से उनमें अभिप्रेत के विपर्य होगा इससे भी परमाणु कारणबद अनुपन्न है सूत्र सोधावा उभयथा चोषात् सूत्रार्थ उभयथा परमाणु उपचित, उपचित अपचित है कि नहीं प्रथम पक्ष में भंग होगा और द्वितीय पक्ष में में उनके कार्य पृथ्वी आदि रूपादि की अनुपलब्धि का प्रसंग होगा इस तरह दोनों प्रकार का से चो भी ची दो से परमाणु कारणवद अनुपन्न हैस और स्पर्श गुणवादी पृथ्वी स्थूल है रूप और, है। रूप और सूक्ष्म से युक्त लोक में देखे जाते हैं इसी प्रकार स्थूल इस सूक्ष्म पृथ्वी जलादि के समान उनके परमाणु भी उपचित अधिक अपचित न्यून गुण वाले कल्पना किए जाते हैं या नहीं दोनों प्रकार से दोष की होगी उपचित और अपचित गुणत्व विशिष्ट परमाणुओं की कल्पना करने पर तो उपचित गुण परमाणुओं की मूर्ति आकार के उपचय स्थूल होने से अपरमाणुत्व का प्रसंग होगा मूर्ति के उपचय के बिना भी गुणों का उपचय होता है ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि कार्यभूतों में गुणों के उपचय होने पर मूर्ति का उपचय देखने में आता है यदि और अपचित गुणत्व गुणत्वि परमाणु साम्य रक्षा के लिए सब परमाणु एक एक गुण युक्त माने जाए, तो तेज में की जल में स्पर्श जल रूप और स्पर्श की पृथ्वी में रस रूप और स्पर्श की उपलब्धि नहीं होगी क्योंकि कार्य के गुण कारण गुण पूर्वक होते हैं यदि सब चार गुण युक्त ही कल्पना किए जाए तो जल में भी गंदगी तेज में गंध और रस की और वायु में गंध रूप और रस की उपलब्धि होगी परंतु ऐसा नहीं देखा जाता इसलिए भी परमाणु कारणवाद अनुपपन्न है सूत्र अपरिग्रह च अत्यंतम अनापेक्षा सूत्रार्थ अपरिग्रह च परमाणु परमाणु कारणवाद को किसी भी अंश में मनु आदिशिष्टों ने ग्रहण नहीं किया है अथा अत्यंत मनपेक्षा कल्याण कल्याणार्थी पुरुषों को उसमें अत्यंत अपनी स्मृति ग्रंथों में स्थान दिया है परंतु यह परमाणु कारणवाद तो किसी भी अंश में किसी भी शिष्ट पुरुषों से गृहित नहीं है इसलिए वेदवादियों से अत्यंत ही अनादरणीय है और वैशेषिक अपने शास्त्र के अर्थभूत द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय नाम के मनुष्य अश्व और शशक के समान अत्यंत भिन्न भिन्न लक्षण वाले छह पदार्थ स्वीकार करते हैं और इसी प्रकार अंगीकार कर उसके विरुद्ध शेष सब पदार्थ द्रव्य के अधीन मानते हैं परंतु वह उपपन्न नहीं होता क्यों जैसे व्यवहार में शशक कुशलाश आदि अत्यंत भिन्न होते हुए एक दूसरे के अधीन नहीं होते वैसे ही द्रव्य आदि के भी अत्यंत भिन्न गुण होने से आदि द्रव्य के अधीन नहीं हो सकते यदि गुण आदि द्रव्य के अधीन होते है तो द्रव्य के भाव में भाव और द्रव्य के अभाव में अभाव होने से द्रव्य ही संस्थान आदि भेद से अनेक शब्द और प्रतिथि का भागी होता है जैसे देवदत्त एक होता हुआ भी अन्य अवस्था के संबंध से अनेक शब्द और प्रत्यय का भागी होता है ऐसा मानने पर सांख्य वेदांत सिद्धांत का प्रसंग और स्वसिधांत का विरोध प्रसंग हो जाएगा परंतु अग्नि से भिन्न होता हुआ धूम अग्नि के अधीन देखा जाता है ठीक देखा जाता है, भेद प्रतिथि से तो वहां अग्नि और धूम कामल इस प्रकार तत्त, तत्त, तत्त विशेषण से प्रतीयमान होने के कारण अग्नि और धूम के समान द्रव्य और गुण की भेद प्रतीति नहीं है इसलिए गुण द्रव्यात्मक है इससे कर्म सामान्य विशेष और समवाय द्रव्यात्मक व्याख्यात हुए यदि कहो कि द्रव्य और गुण अयुत है इससे गुण आदि द्रव्य के अधीन है तो वह अयुतसिद्धत्व देशत्व है वह कालत्व है वा कालत्व अथवा स्वभावत्व है सर्वथापि वह उपपन्न नहीं होता यदि देशत्व हो तो स्वसिधांत से विरोध होगा क्योंकि तंतु में उत्पन्न हुए पट का तंतुदेश स्वीकार किया जाता है पटदेश नहीं एवं पटके शुक्लत्व आदि गुण पट देश वाले माने जाते हैं तंतु देश वाले नहीं कहते हैं द्रव्यणी द्रव्य अन्य द्रव्य को आरंभ करते हैं और गुण अन्य गुण है और तंतुगत शुक्ल आदि गुण कार्य द्रव्य, द्रव्य पट में अन्य शुक्ल आदि गुणों को आरंभ करते हैं ऐसा वे स्वीकार करते हैं द्रव्य और गुण का अप्रथक देशत्व स्वीकार करने पर वह सिद्धांत बाधित हो जाएगा यह यदि अप्रथक कालत्व अयुत सिद्धत्व कहो तो गौ के वाम और दक्षिण सिंग में अयुत सिद्ध हो जाएंगे उसी प्रकार अप्रथक स्वभावत्व आयुत सिद्धत्व हो तो द्रव्य और गुण का स्वरूप भेद असंभव है क्योंकि वह गुण तो तादत्म्य से ही प्रतीयमान है युत सिद्ध पदार्थों का संबंध संयोग है और अयुत सिद्ध पदार्थों का संबंध समवाय इस प्रकार उनका यह सिद्धांत मिथ्या ही है कारण की कार्य से पूर्व सिद्ध कारण अयुत सिद्ध नहीं हो सकता यदि कहो कि दो में से एक की अपेक्षा यह अंगीकार होगा इससे सिद्ध कार्य का कारण के साथ संबंध समवाय है तो ऐसा मानने पर भी जिसने अपना स्वरूप ही प्राप्त नहीं किया है ऐसे पूर्व असिद्ध कार्य का कारण के साथ संबंध उपन्न नहीं होता क्योंकि संबंध दो के अधीन होता है यदि कहो कि कार्य सिद्ध होकर कारण के साथ संबद्ध होता है तो कारण संबंध से पूर्व कार्य को सिद्धि स्वीकार करने पर अयुत सिद्धि का अभाव होने से कार्य कारण के संयोग और विभाग नहीं होते यह उक्त कथन असंगत हो जाएगा और जैसे उत्पद उत्पन्नमान क्रिया रहित द्रव्य का विभु आकाश आदि अन्य द्रव्यों के साथ संबंध संयोग ही स्वीकार किया जाता है समवाय नहीं वैसे कारण द्रव्य के साथ भी संबंध संयोग ही होगा समवाय नहीं संबंधियों से भिन्न संयोग अथवा समवाय संबंध के अस्तित्व में कोई भी प्रमाण नहीं है यदि कहो कि संबंधी इस शब्द और प्रत्यय के अतिरिक्त संयोग और समवाय शब्द और तो क्योंकि एक में भी स्वरूप और बाह्य रूप की अपेक्षा अनेक शब्द और प्रत्यय देखने में आते हैं जैसे देवदत्त एक होता हुआ भी व्यवहार में स्वरूप और संबंध रूप की अपेक्षा कर मनुष्य ब्राह्मण श्रोत्रिय दाता बालक युवा पिता, पुत्र, पौत्र, इस प्रकार अनेक शब्द और प्रत्यय का भागी होता है और जैसे रेखा एक होती है, होती हुई हुई भी सान-भेद से नियोजित हुई एक, दश, हैत सहस्त्र आदि शब्द और प्रत्यय विशेष के अनुभव का विषय होती है वैसे दो संबंधी ही संबंध का अनुयोगी और प्रतियोगी संबंधी शब्द और प्रत्यय के भेद से संयोग और समवाय शब्द और प्रत्यय के योग्य होते हैं किन्तु वस्तु के अस्तित्व से नहीं इस प्रकार से प्राप्त अन्य पदार्थ का से भिन्न है इस अनुपलब्धि से अभाव निश्चित होता है उसी प्रकार संबंध शब्द और प्रत्यय का संबंधी विषय होने पर भी उनका निरंतर अस्तित्व प्रसंग भी न होगा क्योंकि वह स्वरूप और पररूप की अपेक्षा से है ऐसा उत्तर कह दिया गया है उसी प्रकार परमाणु आत्मा और मन का प्रदेश न होने से आता है यदि कहो कि अणु आत्मा और मन के कल्पित प्रदेश होंगे तो यह युक्त नहीं है क्योंकि अविद्यमान पदार्थ की, पदार्थ की कल्पना करने पर सर्वार्थ सिद्धि होने का प्रसंग हो जाएगा इतनी ही अविद्यमान विरुद्ध अथवा अविरुद्ध अर्थ की कल्पना करनी चाहिए इससे अधिक नहीं इस विषय में कोई नियम हेतु नहीं है कल्पना तो अपने अधीन होती है इससे उसके अधिक होने की भी संभावना है वैशेषिकों को वैशेषिकों द्वारा कल्पित छह पदार्थों से भिन्न अतिरिक्त अधिक शत अथवा सहस्त्र पदार्थों की कल्पना नहीं करनी चाहिए इनका कोई निवारक हेतु नहीं है जिस जिसको जो, जो कर होगा वह हो हो जाएगा। कोई कोई ऐसी कल्पना करेगा कि प्राणियों के लिए यह दुख संसार ही अथवा अन्य कोई पुरुश, मुक्त पुरुषों की पुनरुत्पत्ति की कल्पना करेगा अन्य कोई व्यसनीय मुक्त पुरुषों की पुनरुत्पत्ति की कल्पना करेगा ऐसी स्थिति में उनका कौन निवारक होगा और इससे भिन्न दूसरा दोषी है कि आकाश के साथ सवय दुर्ण के समान निर्वय दो परमाणुओं का संश्लेष नहीं हो सकता आकाश और पृथ्वी आदि का लाख और के कामान संश्लेष नहीं है काहे कारण द्रव्यों का आश्रय आश्रिता कार्य कारण द्रव्यों का आश्रिता आश्रिताश्रय भाव अन्यथा उपपन्न न होगा इसलिए समवाय की अवश्य कल्पना करनी चाहिए ऐसा यदि हो तो युक्त नहीं है क्योंकि अन्यन्याश्रय हो जाएगा कार्य कारण का कुंडभद्र के समान भेद सिद्ध हो तो आश्रिताश्रय भाव की सिद्धि हो आश्रिताश्रय भाव की सिद्धि हो तो उनका भेद सिद्ध हो इस प्रकार अन्योन्याश्रय होगा वेदांतवादी कार्य और कारण का भेद अथवा आश्रिताश्रय भाव स्वीकार नहीं करते क्योंकि कारण का ही संस्थान आकार विशेष मात्र कार्य है ऐसा वे मानते हैं अन्य यह है परमाणु के परिच्छिन्न होने से जितनी दिशाए छह आठ अथवा दस है उतने अवयवों से वे सवय हो जाएंगे सावयव होने से अनित्य हो जाएंगे, इससे उनका नित्यत्व, सिद्धांत बाधित हो जाएगा यदि कहो कि दिशा के भेद से भेद विशिष्ट जिन अवयवों की तुम कल्पना करते हो वे ही हमारे मत में परमाणु हैं, तो यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि स्थूल सूक्ष्म के तारतम्य क्रम से परम कारण विनाश उपपन्ना होता है, जैसे पृथ्वी आदि की अपेक्षा से तदनंतर द्व्यणुक उसी प्रकार परमाणु भी पृथ्वीत्व एक जातीय होने से विनष्ट होने चाहिए यदि गहु विनष्ट विनिष्ट होते हुए भी अवय विभाग से ही विनिष्ट होते हैं तो यह दोष नहीं है क्योंकि घृत काठिन्य विलयन के समान भी विनाश हो सकता है ऐसा हम कह चुके हैं जैसे अविज अविभज्यमान अवय वाले घृत सुवर्ण आदि के भी अग्नि के संयोग से द्रव भाव प्राप्ति होने से काठिन्य का विनाश होता है वैसे परमाणुओं का भी परम कारण भाव प्राप्ति से मूर्ति आदि विनाश होगा उसी प्रकार कार्य का आरंभ भी केवल अवयव संयोग से नहीं होता क्योंकि अन्य अवय संयोग के बिना भी क्षीर जल आदि का दधि हिम आदि कार्य आरंभ में आरंभ देखने में आता है। इस प्रकार परमाणु कारणवाद से से विरचित तथा ईश्वर कारणत्व तो विरुद्ध श्रुति प्रमाण, प्र, श्रुति समर्थक शिष्ट मनु आदि द्वारा अस्वीकृत होने से श्रेय चाहने वाले आर्य पुरुषों को परमाणु कारणवाद में अत्यंत ही उपेक्षा करनी चाहिए ऐसा वाक्य शेष है अधिकरण अकथा सुद सूत्र 18 से 27 सूत्र समुदाय समुदाये उभय अठरा वेतुकेदा समुदाय उभयेतुके सूत्र हेतुके अभी समुदाये परमाणु हेतु बाह्य समुदाय और कंध हेतुक आध्यात्मिक समुदाय में भी प्राप्ति ही समुदाय की प्राप्ति नहीं होती क्योंकि अचेतन और का का अपने आप समुदाय और संभव है किसी चेतना का अभाव है किसी कर्ता अभाव अतः उनका मत भ्रांति मूलक है में यह कहा गया है कि कुतृक के योग वेद विरुद्ध और शिष्ट पुरुषों अस्वीकृत होने से वैशेषिक सिद्धांत अपेक्षा करने योग्य नहीं है वह है, इसलिए वैनाशिकत्व वैनाशिक से सर्ववैनाशिक सिद्धांत अत्यंत अपेक्षा करने योग्य नहीं है इससे अब हम इसका उपादन करते हैं प्रतिपत्ति के भेद से अथवा शिष्यों के भेद से वह बहुत प्रकार का है उसमें यतीनवादी है कोई सर्वास्तित्ववादी है कोई केवल विज्ञान अस्तित्ववादी है और पुनः अन्य सर्वशून्यवादी है उनमें जो सर्वास्तित्ववादी बाह्य भूत और भौतिक और चैत्य स्वीकार करते हैं पहले उनके सिद्धांत का मन निराकरण करते हैं उसमें भूत पृथ्वी धातु आदि है भौतिक रूप आदि और चक्षु आदि है पृथ्वी आदि के चार प्रकार के परमाणु कठिन स्नेह उष और चलन स्वभाव वाले होते हैं वे पृथ्वी आदि रूप से संगठित होते हैं ऐसा मानते हैं उसी प्रकार रूप वेदना और है। वे भी होकर सर्वव्यवहार के विषय रूप से संघटित होते हैं ऐसा मानते हैं सिद्धांति इस विषय में कहते हैं जो यह उभय हेतु को उभय प्रकार का समुदाय अन्य बौद्धों को अभिप्रेत है अणु है हेतु जिसका ऐसा भूत भौतिक संघात रूप और स्कंध है हेतु जिसका ऐसा पांच स्कंध रूप उस उभय समुदाय के, के स्वीकार करने पर भी समुदाय की है, है, समुदाय भाव की अनुपपत्ति है। ऐसा अर्थ है इससे इससे कि समुदाय अचेतन है क्योंकि चित्ताभिज्वलन समुदाय सिद्धि के अधीन है और अन्य किसी स्थिर चेतन भोक्ता व चाता को संघात रूप से स्वीकृत नहीं किया गया है अपेक्षा रहित प्रवृत्ति स्वीकार करें तो प्रवृत्ति का अनुपरम प्रसंग हो जाएगा आशय संतान विज्ञान प्रवाह का भी संतानी से अन्य रूप से अथवा अन्य रूप से निरूपण नहीं किया जा सकता और उसे क्षण के स्वीकार करने से व्यापर रहित होने के कारण उसकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती इसलिए समुदाय की अनुपत्ति है समुदाय की अनुपत्ति होने पर तदाश्रय लोक व्यवहार लुप्त हो जाएगी सूत्र उन्नीसवा इतरे इतर इतर प्रत्ययपत्तिमात्र इतर इतर प्रत्यय उत्पत्तिमात्र सूत्र इतर इतर प्रत्यय आदि के परस्पर कारण होने से घटियंत्र के समान अविद्या आदि के सदा घूमने पर अर्थात आक्षिप्त संघात की उपपत्ति होती है ऐसा यदि कहो तो यह युक्त नहीं है उत्पत्ति मात्र निमित्त क्योंकि वे केवल उत्पत्ति में निमित्त है पूर्व पक्षी यदि भोक्ता अथवा प्रशासिता संघातकर्ता को स्थिर चेतन स्वीकार नहीं किया जाता है तो भी अविद्या आदि परस्पर कारण होने से लोकयात्रा हो सकती है उसके उत्पद्यमान सिद्ध होने पर अन्य कोई अपेक्षितव्य नहीं है अविद्या संस्कार विज्ञान नाम रूप शन स्पर्श वेदना विद्या आदि बौद्ध सिद्धांत में कही संक्षेप से और कही विस्तार से निर्दिष्ट किए गए है यह अविद्या आदि कलाप सबवादियों से भी प्रत्याख्यान करने योग्य नहीं है इसलिए यदि कहो कि इस प्रकार अविद्या के परस्पर निमित्त, निमित्तक भाव का कार्यकारण रूप से से, समान सर्वदा आवर्तमान होने आक्षिप्त संघात उत्पन्न होता है सिद्धांति वह युक्त नहीं है किससे इससे कि वे उत्पत्ति मात्र के निमित्त है यदि संघात का कोई निमित्त अवगत हो तो संघात उत्पन्न हो परंतु उसका कोई निमित्त अवगत नहीं होता क्योंकि अविद्या पर कारण होने पर भी पूर्वपूर्व उत्तर तो नहीं हो सकता परंतु ऐसा कहा गया है कि अविद्यादि से अर्थात संघात आक्षिप्त होता है इस पर कहते हैं यदि यह अभिप्राय हो कि अविद्या आदि संघात के बिना अपने रूप को न प्राप्त होते हुए संघात की अपेक्षा करते हैं तो उससे उस संघात का निमित्त कहना चाहिए यह परीक्षा में कह दिया है कि अणुओं को नित्य मानने और ये भूत के विद्यमान होने पर भी नहीं हो सकता तो हे अंग भोक्त्रु भोक्त्रु रहित अथवा आश्रयाश्रयी भाव से शून्य क्षणिक परमाणुओं के मानने पर कैसे संभव होगा यदि यह अभिप्राय हो कि अविद्या आदि संघात के निमित्त है तो उसका ही आश्रय रूप अपने स्वरूप को प्राप्त होते हुए उसके ही निमित्त किस प्रकार होंगे ऐसा यदि मानते हो कि अनादि संसार में निरंतर प्रवाह रूप से आवर्तमान है और उस आश्रय से अविद्या आदि है तो भी संघात से उत्पन्न होता हुआ अन्य संघात नियम से समान ही उत्पन्न होगा अथवा अनियम से समान अथवा असमान उत्पन्न होगा नियम स्वीकार करने पर मनुष्य शरीर को देवत्व और जिसके भोग के लिए संघात होगा वह भोग का स्थिर नहीं है ऐसा तुम्हारा स्वीकार सिद्धांत है उससे भोग भोग के लिए होगा दूसरे से प्राचनीय न होगा उसी प्रकार मोक्ष मोक्ष के लिए ही होगा इससे अन्य नहीं होना चाहिए यदि दोनों अर्थ से है है तो भोग और मोक्ष काल पर्यंत तो होना चाहिए स्थाई मानने पर का, का विरोध होता है। इसलिए यदि अविद्या आदि केवल परस्पर की उत्पत्ति में निमित्त होते हो तो हो परंतु स्थाई भोक्ता के न होने से संघात सिद्ध नहीं होगा ऐसा अभिप्राय है सूत्र बीसवा उत्तरो च पूर्व निरोधात नाश मानने पर सुगत में हेतु के अधीन भी कार्योत्पत्ति नहीं हो सकती भाष्यार्थ यह कहा गया है कि अविद्या आदि परस्पर केवल उत्पत्ति में निमित्त होने से संघात की सिद्धि नहीं होती परतु वे उत्पत्ति मात्रा के भी निमित्त नहीं हो सकते में का नाश होता है ऐसा स्वीकार करने वाले तुम से पूर्व और उत्तरक्षण का कार्य कारण भाव संपादन नहीं किया जा सकता नष्ट होता हुआ अथवा नष्ट हुआ पूर्वक्षण अभावग्रस्त होने से उत्तरक्षण का कारण नहीं हो सकता यदि यह अभिप्राय है कि भाव रूप सिद्धावस्थापन्न पूर्व क्षण उत्तर का हेतु है तो भी उपपन्न नहीं होता क्योंकि भाव रूप में पुनः व्यापार की कल्पना करने पर अन्य क्षण के साथ संबंध प्रसंग होगा यदि यह अभिप्राय हो तो यह अभिप्राय हो कि भाव उत्पत्ति ही इसका व्यापार है तो भी उपपन्न नहीं होगा कारण की हेतु स्वभाव से उपरुक्त संबंध न हुए कार्य की उत्पत्ति संभव नहीं है स्वभाव से स्वीकार करें, तो हेतुस्वभाव को फल कार्य पर्यत होने पर क्षण सिद्धांत का त्याग प्रसंग होगा अथवा से उपरक्त हुए बिना ही कार्य स्वीकार करने वाले तुमको सर्वत्र उसकी प्राप्ति होने का अति प्रसंग होगा उत्पाद और निरोध वस्तु का स्वरूप ही हो अथवा अन्य अवस्था हो व अन्य वस्तु ही हो सर्वता भी उपन्न नहीं होता यदि उत्पत्ति और विनाश वस्तु के स्वरूप हो तो उससे वस्तु शब्द उत्पत्ति और विनाश शब्द पर्याय होंगे, एक ही पदार्थ के दो नाम हैं। यदि उत्पत्ति और विनाश शब्दों से मध्यवर्ती वस्तु की आदि और अंतिमाएं है ऐसा कोई विशेष है ऐसा माने तो ऐसा होने पर भी वस्तु का आदि मध्य और अंत तीन क्षण के साथ संबंध होने से इसमें क्षणिकत्व सिद्धांत की हानि होगी यदि अशोभ और महिष के समान उत्पाद और निरोध वस्तु से अत्यंत भिन्न हो तो उससे उत्पाद और निरोध से वस्तु असंबद्ध होगी उससे वस्तु के शाश्वत होने का प्रसंग हो जाएगा यदि दर्शन और अदर्शन वस्तु का उत्पाद और निरोध हो तो ऐसा होने पर भी वे दृष्टा के धर्म होंगे <coughs> वस्तु के धर्म नहीं होंगे इससे वस्तु के शाश्वत होने का ही प्रसंग होगा इससे भी स्वगत असंगत है सूत्र सूत्रीस वा असति प्रतिपो योगपति प्रतिपरोध योगपद्यम अन्यथा सूत्रार्थ असति कारण के बिना कार्योत्पत्ति मनने पर प्रतिज्ञोपरोध प्रति का बाध होगा अन्य कार्यपर्यंत कारण की स्थिति होने से योगपद्य दोनों का एक समय में विद्यमान होने से होने से क्षणित प्रतिज्ञा की हानि होगी। का यह कहा गया है कि में होने होने से उत्तरक्षण हेतु हेतु नहीं होता। यदि के न पर भी कार्योत्पत्ति कहो का तो उससे प्रतिज्ञा का बाद होगा चार प्रकार के हेतुओं को प्राप्त कर चित्त और चत्य उत्पन्न होते हैं यह प्रतिज्ञा की हानि होगी हेतु का उत्पत्ति मानने पर प्रतिबंध के न होने से सब सर्वत्र उत्पन्न होंगे यदि यह कहो कि उत्तरक्षण को उत्पत्ति पर्यंत पूर्व अवस्थित रहेगा तो कार्य और कारण समकालीन हो जाएंगे तो भी प्रतिज्ञा का बाध ही होगा सब संस्कर्णिक है यह प्रतिज्ञा बाधित होगी सूत्र बाईसवा प्रतिसंख्यादा प्रतिसंख्या प्रतिसंख्या प्राप्ति ही सूत्रार्थ प्रतिसंख्या प्रतिसंख्या निरोधा प्राप्ति ही संतान और संतानियों में बुद्धिपूर्वक नाश और अबुद्धिपूर्वक नाश का संभव नहीं है अविच्छेदात क्योंकि संतान और संतानियों का विच्छेद नहीं होता इससे नाश नाशद्वय नहीं हो सकता वैनाशिक और भी कल्पना करते हैं कि बुद्धिबोध्य बुद्धिबुद्ध्य प्रमेयत्र उत्पाद्य और क्षणिक यह चीन से भिन्न है और उन तीनों को भी रोध, रोध और आकाश ऐसा कहते हैं वे तीन भी अवस्तु अभाव तुच्छ है ऐसा मानते हैं भावों का बुद्धिपूर्वक विनाश प्रतिसंख्या निरोध उनके विपरीत अप्रति संख्या निरोध और आवरण का अभाव मात्र आकाश है ऐसा कहते हैं उनमें से आकाश का आगे प्रत्याख्यान करेंगे इस समय दोनों निरोधों का निराकरण करते हैं प्रतिसंख्या और अप्रति निरोध की अप्राप्ति असंभव है ऐसा अर्थ है किसी से से की उनका विच्छेद है ये प्रतिसंख्या निरोध और अप्रति संख्या निरोध संतान गोचर होंगे अथवा भावगोचर संतान गोचर तो नहीं हो सकते क्योंकि सर्व संतानों में संतानियों के विच्छेद रहित कार्य कारण भाव से संतान के विच्छेद का संभव नहीं है इसी प्रकार भावगोचर भी नहीं हो सकते क्योंकि भावों का निरन्वय अवस्तु अलिक विनाश नहीं हो सकता कारण कि सब अवस्थाओं में भी के बल से का विच्छेद नहीं देखा जाता अस्पष्ट वाली अवस्थाओं में भी कहीं पर देखे गए अन्वयी के अविच्छेद से अन्यत्रह भी उसका अनुमान होता है इसलिए वैनाशिक परिकल्पित निरोध दि है सूत्र तेईसवा उभयथा चोषार्थ सूत्रार्थ उभय था चविद्या का सम्यक ज्ञान से नाश होता है और होने होने अंतर्भूत जो यह अविद्यादि निरोध पर परिकल्पित है वह सहायक साधन सहित सम्यक ज्ञान से है अथवा स्वयं ही पूर्व विकल्प में निर्तुक विनाश के अभ्युगम की हानि का प्रसंग होगा द्वितीय विकल्प में मार्गोपदेश का प्रसंग होगा इस प्रकार दोनों प्रकार दुष्कृत यह दर्शन असंगत है। आकाशे चिशेषात आकाशे चिशेषात सूत्र अर्थ आकाशे च आत्मना आकाश संभूत इस श्रुति से और शब्द गुण विशिष्ट होने से आकाश में भी अविशेषाण पृथ्वीत्व आदि के समान वस्तुत्व की प्रती होती है अतः अवस्तु नहीं है जो आकाश के तुच्छत्व का निराकरण किया जाता है आकाश में तुच्छत्व स्वी स्वीकार अयुक्त है क्योंकि उसमें प्रतिसंख्या निरोध और अप्रति संख्या निरोध के समान वस्तुत्व की प्रतिपत्ति समान है उसमें आगम प्रमाण से वस्तुत्व है आत्मना आत्मा से हुआ से हुआ इत्यादि श्रुतियों आकाश आकाश में प्रसिद्ध है आगम मा, मानने वाले प्रतिपक्षियों के लिए आकाश शब्द गुणानुमेय ऐसा कहना चाहिए कारण कि गंध आदि गुणों का पृथ्वी आदि वस्तु आशय रूप से देखने में आते हैं किंच आकाश को आवरणाभाव मात्र मानने वालों के मत में एक पक्षी के उड़ने पर आवरण विद्यमान होने से उड़ने के अभिलाषी पक्षी को होगा यदि कहो कि जहां पर आवरण का अभाव है वहां पर उड़ेगा तो आवरण अभाव विशेषित होता है तब तो वस्तुभूत आकाश है आवरण का अभाव मात्र नहीं है और आवरण के अभाव मात्र को आकाश मानने वाले बंध को स्वीकार से विरोध प्रसाद होगा क्योंकि बौद्ध दर्शन में पृथ्वी पृथ्वी भगवा आश्रित है? है इस प्रश्न का वायु प्राकाश वायु आकाश में आश्रित है ऐसा उत्तर है आकाश को अवस्तु मानने पर वह संगत नहीं होगा इससे भी आकाश का अवस्तुत्व तो अयुक्त है और दोनों निरोध और आकाशीय अवस्तु और नित्य नित्य है है यह परस्पर विरुद्ध है क्योंकि अथवा अनित्य नहीं हो सकती कारण कि धर्म धर्मी व्यवहार वस्तु आश्रित है धर्म धर्मी भाव होने पर घट आदि के समान वस्तुत्व ही होगा तो तुत्व नहीं सूत्र पच्चीसवा अनुस्मृत सूत्र उपलब्धि के उत्पन्न हुआ स्मरण ही अनुस्मृति है, उससे भी प्रतीत होता है कि अनुभवकर्ता नहीं है।, है, और इसके अतिरिक्त वैनाशिक सब वस्तु की क्षणिकता स्वीकार करते हुए उपलब्धा की भी क्षणिकता स्वीकार करे वह नहीं हो सकता क्योंकि अनुस्मृति है अनुभव उपलब्धि के अनंतर उत्पन्न हुआ स्मरण ही अनुस्मृति है उसका और उपलब्धि का एक कर्ता हो तभी वह हो सकती है क्योंकि एक पुरुष के अनुभवक के विषय में अन्य पुरुष की स्मृति नहीं देखी जाती मैंने यह देखा मैं यह देखता हूँ यह प्रत्यय पूर्वोत्तर एक दृष्टा के न होने पर कैसे होगा किंतु अनुभव और स्मरण का एक करता होने पर मैंने यह देखा था मैं यह देखता हूँ ऐसा प्रत्यक्ष प्रत्यभिज्ञान प्रत्यभिज्ञान प्रत्यय सर्वलोक में प्रसिद्ध है यदि उन दोनों के भिन्न करता हो तो उससे मैं स्मरण करता हूँ अन्य ने देखा था ऐसी प्रतीति होगी परंतु किसी को भी ऐसी प्रतीति नहीं होती जहां ऐसी प्रतीति होती है वहां ज्ञान और स्मरण के भिन्न कर्ताओं को सब लोग जानते हैं कि मैं स्मरण करता हूं, उसने यह देखा परंतु यहां तो मैंने यह देखा इस दर्शन और स्मरण का एक ही कर्ता रूप से आत्मा को वैनाशिक भी स्वीकार करते हैं आत्मा का जो करता रूप से ज्ञान हुआ है उसका मैं नहीं हूं ऐसा नहीं कर सकता, जैसे अग्नि का अनुष्ण है है, अथवा और रूप, दो क्षणों के साथ संबंध होने से वैनाशिक को क्षणत्र सिद्धांत की हानि तो अपरिहार्य ही होगी उसी प्रकार वर्तमान दशा में लेकर अंतिम उच्चवास पर्यत मरण पर्यंत एक एक के पीछे एक अपनी ही प्रती को जिस आत्मा की करता है ऐसा जानता हुआ और जन्म से लेकर वर्तमान क्षण पर्यत अभी तक हुई प्रतिपत्तियां आत्मकर्तृ प्रतिसंधान करता हुआ क्षणभंगवादी वैनाशिक लज्जित क्यों नहीं होता यदि वह ऐसा कहे सादृश्य से यह प्रतिसंधान होता है तो उसके प्रति कहना चाहिए तेनेदम सदृशम यह उस जैसा है ऐसा सादृश्य दो के अधीन होता है इससे दो सदृश वस्तु का ग्रहिता क्षण के मत में एक उत्तर क्षण के सादृश्य का एक ग्रहिता है तो ऐसा होने पर एक के दो क्षण पर्यंत अवस्थित होने से क्षणित प्रतिज्ञा बाधित होगी यदि कहो कि तेने दशम यह भिन्न प्रत्यय पूर्व और उत्तर तक नहीं है तो ठीक नहीं है तो तेन इदम सदृशम यह वाक्य प्रयोग अनर्थक होगा सादृशम सादृश्य ऐसा ही प्रयोग प्राप्त होगा जब तक लोक प्रसिद्ध पदार्थ का परीक्षकों के द्वारा परीक्षण न हो तब तक स्वपक्ष की सिद्धि अथवा का दोष दोनों कहे हुए भी से परीक्षकों के और अपने बुद्धि संतान में नहीं आएंगे यह पदार्थ ऐसा ऐसा ही ऐसा जो निश्चित निश्चित है उसी को कहना चाहिए यह पदार्थ ऐसा ही है ऐसा जो निश्चित है उसी को कहना चाहिए उससे भिन्न कहता हुआ केवल अपने में बहुप्रलाभित्व प्रत्या प्रख्यापन करेगा यह संव्यवहार सादृश्य से होना युक्त नहीं है क्योंकि वही यह ऐसा तद्भाव का ज्ञान होता है और उससे सदृश यह उस प्रकार तत्सदृश भाव अवगत नहीं होता है बाह्य वस्तु के विप्रलम्भ के संभव होने से वही यह है अथवा उसके सादृश है ऐसा संदेह कदाचित हो भी परंतु उपलब्ध आत्मा में तो वही मैं हूँ अथवा उसके सदृश हूँ ऐसा संदेह कभी नहीं होता है क्योंकि जिस मैंने पहले दिन देखा था वही मैं आज स्मरण करता हूं इस प्रकार निश्चित तद्भाव का उपलम्ब ज्ञान होता है इससे भी वैनाशिक दर्शन अनुपन्न है सूत्र छब्बीसवा न दृष्टत्वा तो न असत अदृष्टत्वात सूत्रार्थ असतः अभाव से कार्य की न नहीं हो सकती अदृष्टत्वात् क्योंकि ंग आदि से कार्य उत्पत्ति नहीं देखी जाती और इससे भी वही नाशिक दर्शन अयुक्त है क्योंकि स्थिर और कार्य कारण का न करने वालों के मत में अभाव से भाव की उत्पत्ति होगी ऐसा प्रसंग होगा और नानुपम कारण के नाश हुए बिना कार्य का प्रादुर्भाव नहीं होता इसलिए अभाव से ही भाव की उत्पत्ति होती है इस प्रकार वे अभाव से भाव की उत्पत्ति दिखलाते हैं निश्चय विनष्ट बीज यदि कार्य उत्पन्न हो तो कुटस्थत्व समान होने से सब, सब से उत्पन्न होगा इसलिए अभावग्रस्त बीज आदि से अंकुर आदि उत्पद्यमान होने से अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है ऐसा वे मानते हैं उस पर यह कहते हैं सतो नास अभाव से भाव उत्पन्न नहीं होता यदि अभाव से भाव उत्पन्न हो तो अभावत्व के सर्वत्र समान होने से कारण विशेष का स्वीकार निष्फल हो जाएगा विनष्ट हुए बीज आदि का जो अभाव है उस अभाव में और शिषाण आदि के भावत्व स्वरूप हितत्व में समानता होने से अभावत्व से कुछ विशेष नहीं है उत्पन्न होता है और दूध से दही इस प्रकार के कारण विशेष का स्वीकार प्रयोजन वाला होना चाहिए और रहित अभाव को कारण रूप स्वीकृत करने से चश आदि से भी अंगुर आदि उत्पन्न होंगे परंतु ऐसा देखा नहीं जाता जैसे नीलत्व आदि कमल आदि के विशेष वैसे यदि अभाव भी विशेष स्वीकार किया जाए तो विशेषत्व के होने से कमल आदि के समान अभाव को भी भाव होगा अभाव भी किसी की उत्पत्ति का हेतु नहीं होता क्योंकि वह आदि के समान अभाव है यदि अभाव से भाव की उत्पत्ति होती तो सब कार्य अभावान्वित ही होते परंतु ऐसा देखा नहीं जाता क्योंकि सब पदार्थ अपने अपने स्वरूप भाव रूप से ही उपलब्ध होते हैं मृतिका से अन्वित शराब आदि पदार्थों को तंतु आदि के विकार रूप से कोई भी स्वीकृत नहीं करता मृतिका के स्वरूप <coughs> के नाश हुए बिना किसी कुटस्थ वस्तु का कारण तो अनुपन्न होने से अभाव से अभाव की उत्पत्ति होना युक्त है वह युक्त नहीं है क्योंकि प्रत्येभिज्ञा के विषय भूत स्थिर स्वभाव वाले सुवर्ण आदि का रुचिक आदि के साथ कार्य कारण भाव देखने में आता है जिन बीज आदि में भी नाश देखने में आता है, उनमें भी नष्ट होती हुई यह उत्तरावस्था के कारण नहीं मानी जाती, न हुए अनुयायी अनुत बीज आदि के अवयवों को ही अंकुर आदि के प्रति कारण भाव स्वीकार किया जाता है इससे असत शिषाण आदि से सत की उत्पत्ति नहीं देखी जाती और सतसुवर्ण आदि से सत्य उत्पत्ति देखने में आती है अतः अभाव से भाव की उत्पत्ति यह अभ्युपगम अनुपपन्न है किंच अधिपति आदि चार कारणों से चित्त विज्ञान और चैत्य सुख आदि उत्पन्न होते हैं और परमाणुओं से भूत भौतिक समुदाय उत्पन्न होता है ऐसा स्वीकार कर पुनः अभाव से भाव की उत्पत्ति की कल्पना करने वाले और पूर्व से का निषेध करने वाले बौद्ध से सब लोग व्याकुल किए जाते हैं सूत्र सत्ता उदासीना नाम अपि उदासीना नाम अपि रिपीट उदासीना नाना उदासीना अपि च च सूत्रार्थ और चि सूत्र चंभासे भगवत्पत्तिमा मे उदासीना नाम कार्य सिद्धि में प्रवृत्त न हुए लोगों को भी सिद्धि अपने अपने अभिष्ट कार्य सिद्ध होंगे इससे भी बौद्ध मत भूलक है यदि अभाव से भाव की उत्पत्ति स्वीकार करे तो ऐसा मानने पर चेष्टा रहित उदासीन पुरुषों को भी अभिमत सिद्धि हो जाएगी क्योंकि अभाव सर्वत्र सुलभ है खेत के कार्य में प्रयत्न करने वाले किसान को भी अन्न की प्राप्ति हो जाएगी मृतिका की संस्कार क्रिया में प्रयत्न न करने वाले कुलाल के वर्तन उत्पन्न हो जाएंगे तंतुओं को ताना भरनी न करने वाले को भी बुनने वाले समान वस्त्र लाभ हो जाएगा स्वर्ग और मोक्ष के लिए कोई भी किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं करेगा यह युक्त नहीं है और कोई स्वीकार भी नहीं करता इसलिए भी अभाव से भाव की उत्पत्ति का यह स्वीकार अनुपन्न है भाग समाप्त